आज्ञा सहस्करार पुण्य फिकर अंतरात्मा में ही कहीं अपने चित्त को बांध देना अंतर्देशियों दे की देश की प्रधानता से भार और विषय की प्रधानता से प्रत्याहार जो वस्तु दिखे उसको ही ब्रह्म रूप से देखना और जहां दिखे दिखे वही ब्रह्म को देखना देखना और ध्यान में ब्रह्म आसमि अहम् ब्रह्म आसमि इस सदवृत्ति से निरा लंब हो जाए एक बात आपको पहले आवश्यक है ध्यान लाना कि बिना श्रवण मनन के अगर कोई ध्यान या निधि ध्यान करने जाएगा तो क्या करेगा आपको बताओ तो बोले हम अपनी इंद्रियों से ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त करके तब ध्यान करेंगे तो आदमी बिल्कुल बेवकुश निकलेगा हो है न अच्छा, इंद्रियों के संस्कार से संस्कृत विषयों के विषयों से संस्कार से युक्त बुद्धि के द्वारा कोई ब्रह्म का चिंतन करेगा कि ब्रह्म कोई ऐसी चीज है जैसे काम से शब्द सुनाई पड़े या त्वचा तो से तो ना समझ है उसको कभी ब्रह्म संबंधी ध्यान नहीं हो सकता कि <coughs> तो चाहे वेद के नाम पर सुनो और चाहे नवेद के नाम पर सुनो है ना? माने किसी आदमी से चाहे सुनो चाहे शास्त्र के नाम पर सुनो चाहे आ, किसी आदमी से सुनो है ना? बिना सुने तो ब्रह्म विषयक रुचि प्रवृत्ति ही नहीं होगी ध्यान कहाँ से करोगे <coughs> तो पहली बात तो ये कि सुनना जरूरी है और फिर सुन के समझोगे नहीं मनन नहीं करोगे तो क्या ध्यान करोगे जिस वस्तु को समझोगे उसका ध्यान होगा ना तो अभी नहीं कि आप कहीं जाके व्याख्यान सुने आए है जो कुछ सुना है तो सब भुला दो वेदशास्त्र पुराण को फाड़ पहन दो है ना और वैश के सत्य का चिंतन करो न तुम्हें सत्य की परिभाषा मालूम है ना तो सत्य के स्वरूप की कल्पना है इस कुछ स्वरूप का ध्यान कैसे करोगे अरे बाबा वेद पुराण से मत सुनो उसी आदमी से सुन लो जो वेदशास्त्र पुराण फाड़ने को कहता है इसी से सुनो लो इस सत्य क्या होता है सत्य क्या होता है वेद शास्त्र पुराण से अगर तुम्हारी दुश्मनी हो तो कहने वाले से सुन लो तो नारायण हाँ मनुष्य इतना नासमझ हो तो उससे हम ब्रह्म ध्यान की उम्मीद ही नहीं करते तो वो वेद उपनिषद को तो मिथ्या माने और आजकल जो ट्रैक छपते हैं छोते छोटे है ना नारायण जिन में कोई गंभीर विचार नहीं दर्शन शास्त्र और विश्व तो के अधिष्ठान का विचार नहीं विश्व के प्रकाशक का विचार नहीं है औ, तो अच्छा अच्छा उसी को पढ़ के तुम वादा करो उसी को सुन लो ले? लेकिन बिना श्रवण के बिना श्रवण के ब्रह्म विषयक रुचि प्रवृत्ति का होना सच्च नहीं है और उसको ठीक ठीक समझ में बैठाए देना ध्यान कहां से करेगे तो श्रवण और मनन पहले होना चाहिए बोला श्रवण मनन करने के बाद अब ध्यान करने वैसा है तो आज आपको तो बताया उपासकों का ध्यान दूसरी तरह का होता है एक ध्यान होता है विस्तार वाला उसमें धाम भी चाहिए पृथ्वी पहाड़ के रूप में और वृक्षों के रूप में दिख रही है और जल नदी के रूप में बह रहा है ऐसे है ना? और प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है और शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है और अवकाश अग... ये क्या हुआ देखो तो ये पहाड़ और जंगल जो हुआ ये पृथ्वी का भ्राम हुआ और यमुना जी का बहना जैसे हुआ सरदी जी का बहना हुआ ये जल का ध्यान हुआ और वहाँ जो प्रकाश फैला हुआ है वो तेज का ध्यान हुआ और जहाँ जो वहाँ शीतलमंद सुगंध वायु चलती है वो वायु का ध्यान हुआ और जो अवकाश चलता है इस तरह से आपने पंचभूत को पंचभूत के उत्कृष्ट रूप को भगवान का धान बनाया अब इसमें शब्द आवेगा रूप आवेगा रस आ गएगा भगवान का है नही भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय के कर्ता है ये महात्मा ज्ञान होगा और महात्मा ज्ञान हो करके उनके रूप का गुण का लीला का सेवा का संबंध का जो चिंतन करेंगे वो साकार का साकार का ध्यान होगा तो ये उपासकों का ध्यान दूसरी प्रकार का होता है वो उसका सबका विज्ञान है उस सबका रहस्य है तो जिसको उस रास्ते में चलना होता है उनके लिए वो आवश्यक होता है बोला तो अब योग में योग में एक तानता चाहिए एक ताला माने अपने लक्ष्य में वृत्ति लगे और लगातार लगी रहे इसको ध्यान बोलते हैं अच्छा इसके बारे में भी एक दो टूक बात आपको सुना देता हूँ ऐसा भी कहने वाले आजकल पैदा हो गए हैं कि मन में एकाग्रता करना या ध्यान लगाना अस्वाभाविक है तो नारायण इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर लो अगर किसी के मन में ईश्वर की ओर चलने की इच्छा ही न हो तो तो पहले से ही ध्यान नहीं करता है उसको ध्यान से मना करने में तो कोई मजा नहीं है जिसके मन में एकाग्रता की समाधि लगाने की इच्छा ही नहीं है कोई रुचि नहीं है जो भोगई में मजा ले रहा है तो उसको ये कहना कि तुम ध्यान लगाओ बिल्कुल बेकार है पर यदि आपके मन में ध्यान लगाने की रूचि हो तो हम एक बिल्कुल सत्य सबसे बात आपको बताते हैं कि जैसे मन का स्वभाव चंचलता है वैसे ही मन का स्वभाव एकाग्रता भी है है ना? मन का स्वभाव चंचलता ही नहीं है मन का स्वभाव एकाग्रता भी है ये बात आप ध्यान में बैठा लो स्वभाव एकांगी नहीं होता है स्वभाव उभयांगी होता है जैसे जात के काम करना आपका स्वभाव है और पलंग पर सो के नींद लेना भी आपका स्वभाव है दोनों है ना स्वभाव आपके ऐसे मन का स्वभाव चंचल रहना भी है और एकाग्र होना भी है एकाग्रता भी मन का स्वाभाविक सत्य है ये कृत्रिम सत्य नहीं है बनावटी सत्य नहीं है क्षिप्त मूढ़प्त विक्षिप्त एकाग्रता और, एक और निरोध ये दृष्टि की पांच अवस्था कह सहज स्वभाव से ही होती है मूढ़ होना, बेरोश हो जाना बोला क्षिप्त हो जाना दूर चले जाना विक्षिप्त होना परोक्ष स्वर्ग नरकादि की कल्पना करना और एकाग्र हो जाना एक लक्ष्य में लग जाना और बिल्कुल निरुद्ध हो जाना बिल्कुल न उठना ये पांचों वृत्ति की स्वाभाविक दशा है इनमें से बनावटी कोई नहीं है तो यदि आपको कोई ये है बरगलावे कि अरे ये क्या है न क्या बोलते हैं आजकल तो तब नेचर के अनुसार होना चाहिए ना? नो तो बोले ध्यान करना समाधि लगाना ये ए, नेचुरल नहीं है ऐसा कोई बोले तो आपको ये बात हम पहले से सुना देते हैं कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है प्राकृतिक है आपका मन सोता भी है जागता भी है उसको कभी नाचना भी चाहिए और कभी शांति भी चाहिए आपका मन कभी चाहता है कि भीड़ में चले और कभी चाहता है कि सवारी बंद करके एकांत में हम सो जाएं। तो ये मन का दोनों स्वभाव है जिसने आपको ये बताया कि मन का स्वभाव केवल चंचलता है उसने आपको गलत रास्ता बताया मन का स्वभाव शांति भी है मन का स्वभाव एकाग्रता भी है अच्छा तो अब अध्यान की बात सुनाते हैं तो उपासक का ध्यान धर्मात्मा का ध्यान मैंने नहीं बताया क्योंकि वो बदलता रहता है कभी इंद्र का ध्यान करेगा कभी वरुण का ध्यान करेगा कभी पूजा का ध्यान करेगा कभी सूर्य का ध्यान करेगा संध्या वंदन करेगा तो कभी ब्रह्मांडी शक्ति का ध्यान करेगा कभी वैष्णविक शक्ति का ध्यान करेगा कभी रौद्री शक्ति का ध्यान करेगा तो संध्या वंदन का ध्यान धर्मात्मा का ध्यान है और ये जो उपासना में शिव की उपासना कृष्ण की उपासना नारायण की उपासना इसमें ध्यान एक कई होगा अलग अलग समय पर अलग अलग क्रिया में अलग अलग नहीं होगा बिल्कुल एक ध्यान होगा और योग में योग में ध्येय यो वस्तु की विशेषता नहीं है उपासना में ध्येय वस्तु की विशेषता है और योग में वृत्ति की एक एकता की विशेषता है शांत और उदित दोनों प्रत्यय तुल्य हो में वृत्ति की विशेषता है और वेदांत में अब देखो वेदांत में न तो रूप आदि दिखे विषय विशेष की प्रधानता है और न तो वृत्ति की विशेषता है उसमें वृत्ति उसमें विशेषता क्या है वृत्ति के भ्रष्टा की वृत्ति की साक्षी की तो ये जो वृत्ति का साक्षी और अधिष्ठान अपना आप है वृत्ति नहीं वृत्ति का है भ्रष्टा ध्येय विषयक विशेषता है उपासना में और वृत्ति विषयक विशेषता है योग में और द्रष्टा विषयक विशेषता है वेदांत में तो वो द्रष्टा विषय विशेषता वेदांत में क्या है कि जो दृष्टाचेतन है वो काल का साक्षी और अधिष्ठान होने से काल से परिच्छिन्न नहीं है इसलिए अविनाशी ब्रह्म है और देश का भी साक्षी होने से देश की कल्पना का प्रकाशक और अधिष्ठान होने से ये देश परिच्छि नहीं है परिपूर्ण है और ये विषय और विषय की कल्पना का दृष्टा होने से ये विषय से परिच्छिन्न नहीं है विषय का साक्षी और अधिष्ठान है इसलिए देशकाल वस्तुकृत परिच्छेद दृष्टा आत्मा में है ही नहीं इसका अर्थ हुआ कि ये अतिशय महान है इससे बड़ा और कोई नहीं इससे महान और कोई नहीं ये एक ब्रह्मांड के साथ इसका कोई संबंध नहीं है वो है ना कोटि कोटी ब्रह्मांड में इसी ब्रह्मांड में रात और दिन जब अलग अलग होते हैं एक जगह रात होती है एक जगह दिन होता है, है इसी ब्रह्मांड में एक जगह अंधकार होता है एक जगह प्रकाश होता है तौ? एक जगह छह महीने की रात और छह महीने का दिन होता है इसी ब्रह्मांड में तो कोटि कोट ब्रह्मांड में नारायण कोटि कोटि ब्रह्मांडों का जो अधिष्ठान और प्रकाशक है सब विषयक ये वेदांत का ध्यान है ये बात आप पहले जान तो अब ध्यान की प्रक्रिया में एक आध प्रक्रिया सुना देते हैं ये भी सीखना पड़ता है भला की प्रक्रिया है क्रिया नहीं प्रक्रिया है वही तो बाबा जी लोग क्या करते हैं तो बड़े चतुर होते हैं ना ये किसी को एक दिन कोई ध्यान बता देते हैं ये जब बता दिया गया ध्यान बता दिया ये उपासना बता दी जाए वो करने लगे तो जब वो करते करते भीतर घुसेंगे तब उनके सामने कोई आ गई तो जब वो अड़चन आएगी तब वो आते पूछेंगे कि हमको ये अड़चन आई है इसको कहके करें? तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये ध्यान तो करता है ये उपासना करता है है ना ये भगवान का भजन करता है, है अच्छा और जिसके सामने वो अड़चन आवेगी ही नहीं वो स्तर आवेगा ही नहीं वो भूमिका आवेगी ही नहीं तो वो कभी उसके बारे में कोई सवाल भी नहीं कर सकता जो चलेगा वो रास्ता भी पूछेगा आगे आगे बढ़ता जाएगा पूछता जाएगा नई नई झांकी नई नई झलक नए नए दृश्य उसके सामने आते जाएंगे तो किसकी रुकी है इधर चलने में और किसकी नहीं है ये बात कोई छिपा के नहीं रख सकता बोला बाहर से कितनी भी बात करें पर उसकी अंतर में न अंतर्मुख होने की कितनी इच्छा है इस बात को वो छिपा नहीं सकता अच्छा तो अब जैसे ये ये बताया ना कि आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म है तो इस बात का ध्यान करने बैठे तो शब्दालंबन ध्यान अर्थालंबन ध्यान उभयालंबन ध्यान और अनुभयालंबन ध्यान ध्यान के चार प्रकार होते हैं और मन मन में शब्द भी बोलते जाओ मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं और अद्वितीय ब्रह्म का ध्यान भी करते जाओ जो तो किसी किसी को वस्तु का ध्यान नहीं होता है शब्द ही बोलता है उसको भी बाद में बस्तु का ध्यान होगा और कोई शब्द भी बोलता है और वस्तु का ध्यान भी बोल वस्तु का ध्यान भी करता है अच्छा कोई कोई शब्द का उच्चारण नहीं करता है कि यह आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है इस शब्द का उच्चारण तो छोड़ दिया पर अद्वितीय ब्रह्म का ध्यान होता रहा अच्छा कोई कोई ऐसे होते हैं कि दोनों एक साथ होता है केवल शब्द ही शब्द हो अर्थ न हो केवल अर्थ ही अर्थ हो शब्द न हो और शब्द अर्थ दोनों हो और एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों नहीं रहते हैं विचार हो गया हो इसको शब्दालंबन अर्थालंबन उभया लंबन माने दोनों का आलम्बन और अनुभयालंबन उभया से भी विलक्षण कोई आते कहे कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए हमको सर्टिफिकेट लोगे तो ब्रह्मज्ञानी होने के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है तो ना? जरूरत है यही तुम्हारे जीवत्व तो का बोधक है ब्रह्म को क्या जरूरत है सर्टिफिकेट की जीव को ही तो जरूरत है तो बोले कि अच्छा अच्छा ठीक है ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई अब हम जरूरत कभी जाहिर नहीं करेंगे <laughs> सब तो हम ब्रह्म हो गए ना? <laughs> तो बोले भाई जरूरत जाहिर न करने से कोई ब्रह्म थोड़ी हो जाता है तो आपने बताया वो लक्षण हमने रख लिया अब जैसे वो लक्षण हमारे जीवन में बना रहे वही कोशिश हम करेंगे कि हमको कोई जरूरत नहीं है तो ये सब फालतू बात है तो ना <laughs> समीति सदवृतिया निरालंबत स्थिति वस्तु का त्याग करके अपने स्वरूप को समझने के लिए प्रबल वेदना जिसकी सित्त नहीं हुई उत्कंठा का उदय नहीं हुआ वो दो ही काम कर सकता तो संतुष्ट होना और भयमौसम निरालंबत आस्थिति आस्था परि मुक्ति का बिल्कुल परित्याग हो जाना श्रद्धा तत्व का कचूमर निकल जाना का अपने स्वरूप में स्थित होने पर पहले अगर तो काट दोगे ना अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया देखो ये ईश्वर जब तक ईश्वर नहीं दिखता है तब तक ईश्वर है ये श्रद्धा करनी पड़ती है और जब ईश्वर देख दिख गया तो बोले अरे हमने देख लिया आप श्रद्धा करने क्या जरूरत है हमने तो देख लिया अच्छा मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ इस पर आप श्रद्धा करते हैं कि इसका अनुभव कर रहे हैं आप इस बात पर श्रद्धा नहीं कर रहे हैं इसका अनुभव कर रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ तो जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है नब तो वो हाजरा हजूर निकट में दूर आगा? बिल्कुल जहाँ तुम रहते हो है ना जब बोलते हो जिस रूप में रहते हो वही तुमको दिखाई पड़ता है तब फिर तो वो मानी हुई चीज नहीं रहती वो तो अनुभव रहता है ना साक्षात अनुभव रहता है तो आपको ये सुनाया शब्द अनुरुद ये सोहम सोहम दोहराना नहीं है। वो तो उपासना वो उपासना के अंतर्गत है हो सो तो हम सो तो हम शिवोहम शिवोहम बारम बार दोहराना ये उपासना के अंतर्गत है और को हम को हम मैं कौन हूं मैं कौन हूं है न ये भी शब्द दोहराना नहीं जिज्ञासा होना अनुसंधान खोध के अंतर्गत है अच्छा अब श्रवण मनन करके कि असल में आत्मा देह नहीं है और ये अंतःकरण भी नहीं है और देह अंतकरण का अभिमानी जीव भी नहीं है, है। जीवत्व तो पर्यंत नेत नेत करके निषेध कर दो और उसके बाद जो साक्षी आत्मा है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सीय दिग्विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वितीय ब्रह्म है तो इस शब्द का सहारा लेकर आगे बढ़ना शब्द का सहारा छोड़ देना केवल अर्थ में स्थित होना दोनों का सहारा दोनों का सहारा लेना अथवा दोनों का सहारा छोड़ देना अब देखो ये ये हुआ ध्यान ये कैसी अवस्था है बोले ध्यान वेदांत में इसी को ध्यान कहते हैं ध्यान शब्देन विख्या परमानंद दायिनी परमानंद दायिनी का क्या अर्थ है कि तुमने बहुत सारे दुख अपने साथ लगा दिए लौकिक दृष्टि से भी और पारलौकिक दृष्टि से अपने को देह सोचने से जन्म मृत्यु लग गया भूख जास लग गई खाना पीना कपड़ा मकान के है न मकान कीास रूपरेखा के लिए दुखी रहने लगे है न ये नहीं कि मकान के लिए दुखी है न इसलिए कि अमुख तरह का मकान जैसा अमेरिका में है वो ऐसा मकान हमारे पास नहीं है इसके लिए दुखी है गांव का आदमी जैसा बंबई में मकान है वैसा हमारे पास नहीं है इसके लिए दुखी है गांव में भी है ना और नपर का है थपरेल का नहीं है इसके लिए दुखी है और एक बाबा जी बैठा है थप्पर भी नहीं है, है और रोज रोज जगह बदल देता है और जब आके कोई कहता है, हे, हे भगवान आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे एक मकान बन जाए है ना तो वो साधु अपने मन में क्या सोचता है जब देखो हम तो बिना मकान के इतने मस्त है, है? और ये अपनी मानसिक कमजोरियों से कितना बदा हुआ है कि मकान के बिना दुखी होता है, है? हम रोटी के बिना दुखी नहीं हैं है ना हम डबल रोटी के बिना दुखी हैं हम पीने की चीज न होने से थोड़े दुखी हैं वो तो रंगीन चीज पीने को न मिलने से दुखी हैं है? मतलब ये हुआ जीवन निर्वाह के लिए जितना वस्त्र जितना स्थान जितना भोजन है न प्राप्त है उतने हम संतुष्ट नहीं है तो असंतुष्ट मानसिक है अच्छा तो देह है तो फिर अंतकरण में विकास दो तो फिर अपने मन से बनाया ये मोहनीय गोपनीय और रंजनीय और प्रकाशनीय जिस जितने विषय हैं जिनसे हम मोह में पड़ जाते हैं जैसे शरीर से मोह में पड़ गए कि हम हड्डी मांस काम से फुसले हैं है न किसी को तो दुश्मन समझ के कूपनीय है वृत्ति आ, आ गई किसी को तो दोस्त समझ के रंजनीय वृत्ति आ गई दोनों वृत्ति नहीं रही तो प्रकाशित हो रहा है प्रपंच तो, अंतकरण भी न मैं हूं न मेरा ज्ञान दो बैठना हो तो बैस चंचल होना हो तो हो जाते हैं कोई फिक्र नहीं है सारा बारह दिन अब जीवक को अपने साथ जो गुड़ा उसमें नर स्वर्ग लोक परलोक सब उसके साथ जुड़ गया जन्म पुनर्जन्म उसके साथ जुड़ गया उसको भी छोड़ दिया। तो इतने दुख कट गए लौकिक दुख कट गए पारलौकिक दुख कट गए पुनर्जन्म के दुख कट गए लोक लोकांतर में जाने आने के दुख कट गए हैं सारे दुख तो कट गए और मत सारी दुनिया व्याकुल हो रही है हमको ये चाहिए ये चाहिए ये, ये भूखी दुनिया स्यासी दुनिया ये नंगी दुनिया ये कंगाल दुनिया ये मत समझना कि हम सड़क पर चलने वालों को भूखा प्यासा नंगा और कंगाल बोलते हैं ए? जिनको भोग से तृप्ति नहीं है वो भूखे प्यासे हैं जिनको अपने कपड़े से वस्त्र से संतोष नहीं है वो नंगे हैं जिनको अपने धन से संतोष नहीं है वो कंगाल हैं। मानसिक रूप से वे दरिद्र हैं तो ये वेदांत परमानंद गाय का क्या अर्थ हुआ जहा अपनी पूर्णता में बैठे सारे दुख कट गए और ये व्याकुल ये दौड़ती हुई है जैसे कहीं आग लगी होना जैसे कहीं आग लगी हो ये नहीं समझना कि अमेरिका के लोग धनी होकर संतुष्ट हैं बोला देखो उधर के बीतल जैसे भोगी जो है जिनके मर्यादा नहीं मानते वो कहते हैं सारी प्राचीनता को उखाड़ के फेंक दो हमारे देश में तो आध्यात्मिक बीतल भी दी होते हैं तो, तो आध्यात्मिक बीतल कौन होते हैं है तो, ना? आध्यात्मिक बीतल वो होते हैं जो कहते हैं सब प्राचीन मर्यादाओं को तोड़ दो आध्यात्मिक वीतल भी होते हैं केवल भौतिक वीतल नहीं होते हैं वहां भी समाधि की जरूरत है योग की जरूरत है वहां भी ध्यान की जरूरत है विश्राम की जरूरत है शांति की जरूरत है जब भूखे में पड़ जाते हैं बिचारे तो कहते हैं कुछ नहीं है रोते हैं ना? परमानंददाय ये भूखी प्यासी नंगी कंगाल दुनिया है इधर से उधर व्याकुल होकर विक्षिप्त होकर के भटक रही है और एक आदमी अपने स्वरूप के सौंत समुद्र में है जहाँ कोई त्यास नहीं जहाँ कोई मांग नहीं जहाँ कोई कंगाली नहीं वहाँ बैठा है परमानंददायी ये परमानंददायी ध्यान है की अस्तमाद निर्दिकारतया वृत्तिया ब्रह्मातन वृत्तिस्मरण सम्य सधिर्जान संयक <coughs> <coughs> <coughs>